रोशन सितारे प्रेरित भारतीय वैज्ञानिक भाग सेवा निवृत्ति के बाद भी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं रामनिंग स्वामी की सेवाओं से लाभान्वित होती रहीं उन्हें हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने प्रारंभ में फेलो और बाद में विश्वविज्ञान के विशिष्ट प्राध्यापक के रूप में आमंत्रित किया उसके बाद उन्होंने पांच वर्ष यूनिसेफ के साथ काम किया वे राष्ट्रीय स्तर के कई संस्थाओं के साथ लगातार जुड़े रहे जिनमें राजीव गांधी फाउंडेशन कैंसर शोध संस्थान विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र एंड सेंटर फॉर साइंस तथा फाउंडेशन उल्लेखनीय अपने जीवन के अंतिम दिन 8 मई 2001 तक वे नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में राष्ट्रीय प्राध्यापक की हैसियत से काम करते रहे रामलिंग स्वामी भारतीय चिकित्सा वैज्ञानिकों में सबसे अधिक सम्मानित उन्हें शांति स्वरूप भटनाकर और पद्म भूषण पुरस्कारों से अलंकृत किया गया था वे रॉयल सोसाइटी के फेलो और भारत के तीनों विज्ञान अकादमियों के सदस्य थे उन्नीस सौ उन्यासी से अस्सी के दौरान वे भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष थे वे राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी तथा अमेरिकी और रूसी विज्ञान अकादमियों के सदस्य तो थे ही साथ में वे रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन के भी फेलो थे स्वीडन के कारोले संस्थान ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से सुशोभित किया वे विश्व स्वास्थ्य संगठन की चिकित्सा शोध पर ग्लोबल समिति के अध्यक्ष भी थे रामलिंग स्वामी ने सुखी पारिवारिक जीवन बिताया उनकी पत्नी सूर्यप्रभा नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सामाजिक चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राध्यापक के पद से सेवानिवृत्त हुई उनके बेटे वी जगदीश वर्तमान में अमेरिका के मैरीलैंड में एक स्वयंसेवी संस्था एड्स के विरुद्ध दक्षिण एशिया साउथ एशिया एगेनिस्ट एड्स के अध्यक्ष हैं और उनकी बेटी लक्ष्मी न्यूयॉर्क के माउंट सिनाई अस्पताल में काम करती हैं